सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल इस कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हास्य नाटिका मेरे सपनों की रानी लेखक दास वीरेंद्र चैतन्य निर्देशक विनय ध्यानी तेरे बगैर जी नहीं सकता हूँ ये जानते हुए भी गैर के साथ भाग गई तू मुझ गरीब को छोड़ कर मगर मगर मैं मरने से पहले एक बार बस एक बार तुझे देखना चाहता था और पूछना चाहता था कि आखिर तूने ऐसा किया भी तो क्यों जब मुझे पता लगा कि तू इस शहर में है तो यहाँ आकर मैंने तुझे कितना ढूंढा कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया तुझको दर दर की ठोकर खाकर अब थक गया हूं मैं तेरे बिना तेरे बिना अब जीना भी क्या अब, अब मैं इस रेल के पुल से कूदकर अपनी जान दे दूंगा जिंदा रहूंगा कैसे अपनी जिंदगी को खोकर कर जनाजा भी मेरा निकले तो तेरी गली से होकर कल शहर में चर्चा होगा आशिक की मौत का तू भी देख लेना आंखें खुली रहेंगी तेरे इंतजार में हे भगवान मेरी रक्षा करना अबे ओ अब की औलाद यही जगह मिली थी क्या मरण को बता आत्महत्या कर रहा था क्या जी जी नहीं नहीं तो दीवान जी सच सच बता नहीं तो ये देखा मेरे हाथ में क्या है जी, जी हा, हा सर, हा। मगर ये तो बता तू अपनी जान जी उनके बगैर भी क्या थार मैं मुझे मर जाने दो, लीज, लीज, मुझे मर जाने जाने दो दो मुझे अच्छा तो यह बात है तू आत्महत्या करना था रेल से कट के वो भी मेरे इलाके में अबे आत्महत्या करने वालों ने यह जगह ही पसंद आवे क्या तीन महीने पहले एक आशिक मरा था और डूटी की लापरवाही में तीन महीने सस्पेंड रहा मैं कल अखबार में, में फिर आ जाता कि दीवान जी के बहाल होके आते ही प्लेटफॉर्म पे एक और कट कटमरा अच्छा एक बात बता तू वाकई मरना चाह रही क्या जी हाँ मैं जीना नहीं चाहता मुझे मर जाने दो प्लीज अबे रेल से कटने के अलावा कोई और तरीका ना है आएगा जान देने का रे तुम आत्महत्या करने वाले प्राणात के प्राणों के पीछे क्यों पड़े हो भाई आप ही बताए मैं क्या करूं ज्योहान जी ओ भाई देख थारे को मरना जरूरी है तो मर मैं रोकता कोई ना मगर मर अगले स्टेशन पे जाके जो सस्पेंड भी होगा तो हुआ का चौकी वाला आइडिया हाँ। एक आइडिया है अरे यार तू एक काम कर तू नदी में जाकर डूब जा अरे इससे क्या अंतर पड़ेगा ज्योहान जी वह अंतर पड़ेगा पुलिस को फायदा हो जाएगा फायदा कैसे सर देख पहली बात तो ये कि तू नदी में डूबेगा कहीं और तेरी डेड डेडबाडी निकलेगी कहीं जी तो हाँ और फिर तेरी डेड डेडबाडी जिस पुलिस वाले के हलके में भी दिखाई दे जागी उसे पुलिस वाले बाकी का काम नदी की मच्छी और मगरम्छ खुद कर लेंगे <laughs> देखा पुलिस वाले का दिमाग सांप भी मर जावे और लाठी भी ना टूटे जी कह तो सही रहे हैं आप मैं चलता हूं अबे तू कहां चला? जी की और। <laughs> ये डिपार्टमेंट भले ही का कोई फायदा नहीं ले रिया है मगर बाकी तो सब मनने मान्य हैं। इस मान आदमी ने मारी बात और कीमती राय मानी है उसका नाम पता भी तो होना चाहिए हमारे पास ओ भाई साहब जी जी अब क्या बात है ओ भाई आपका नाम पता ये क्यों पूछ रहे हैं आप भाई तेरे मरने के बाद पुलिस तेरे घर वालों को ढूंढती रहेगी कि नहीं बता जी ये तो ठीक है देख लिकिन... ऐसा कर तू अपना नाम पता लिख के जेब में रख ले और मन भी बता दे कि कहाँ का रहने वाला सी अरे दिव जी मुजफ्फरनगर का और थारा नाम जी मनोज कुमार आई मनोज कुमार वो दो बदन फिल्म वाला जिसकी महबूबा आशा पारिक की शादी जबरदस्ती प्राण से करती थी और वो गाता फिरा था हाँ हाँ हाँ। हाँ। हाँ। मनोज कुमार नाम है मेरा तो तू इसलिए मर रिया कि तेरी प्रेमिका का ना मिली बेबाई करके किसी और के साथ भाग गई क्यों भाई ठीक है ना जी हाँ हाँ जी इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना आदमी था मैं भी काम का का चक्कर ही ऐसा हो गए भाई सोची तो मैंने भी कई बार मरण की मगर बस क्या आपकी प्रेम का भी आपसे बेवफाई कर गई ना भैया ना काश कि ऐसा हो जाता तो फिर क्या हुआ दीवान जी मेरी तो उसी से शादी हो गई तू आत्महत्या करके जिंदगी से पीछा तो छुड़ा लेगा मगर मैं क्या करूं भाई आपको तो आपकी प्रेमिका मिल गई आपको तो खुश होना चाहिए ये दुख भरी कहानी सुन के तू ही बता दिए मनोज कुमार कि मैं खुश रहूं या रो छोड़ भी यार मनोज ले सिगरेट पी नहीं दीवान जी मैं, मैं नहीं पीता सिगरेट शादी का गम होता तो तू भी पीता और जरूर पीता आप कुछ सुना रहे थे <laughs> मैं भी थारे मुजफ्फरनगर के पास के गांव का ही रहने वाला हूँ भाई दो सौ का किसान था मारा दादा चाजी? हाँ वो चाहे था कि दो चार दर्जे पढ़ा के प्राणाथ को एक ट्रैक्टर लिवा देंगे धरती से सोना पैदा करेगा बेटा कितने अच्छे थे आपके दादाजी मगर बापू पढ़ा लिखा के मन कलेक्टर बनाना चाहे था ट्रैक्टर की जगह फटफटी दिवा के बीए करने भेज दिया मुझे मुजफ्फरनगर अच्छा तो फिर क्या हुआ दीवान जी बस फिर क्या गाँव में तो मैं जैसे तैसे पढ़ लिया था मगर वो शहर की हवा स्कूल के सारे मास्टर तो मुझे किताबें पढ़ाने में हो गए फेल बस मकान मालिक की सोनी सी छोकरी ने ढाई मोहब्बत का पढ़ा दिया और पैसे की कमी तो बापू ने कभी आने ना दी मैं लिखूं था कलेक्टर बनने में पांच सौ की कमी आ वो हजार भेज दे वास्तव में बहुत अच्छे थे आपके पिताजी भी फिर क्या हुआ फिर अब भैया हम मकान मालिक की छोकरी से इंटरकासट मैरिज करके जो पहुंचे अपने घर तो दादा हुक्के की नाली निकाल के बापू से बोला ले आ गया तेरा लादला कलेक्टर की डिग्री लेके अच्छा और बापू ने क्या कहा ओ भैया मनोज कुमार हंसी मत उड़ा भाई बापू तो कुछ ना बोला बस हम दोनों को घर से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दिया मैं बापू को जानू ही था धरती अंबर एक कर देगा पर घर में घुसाना देगा फिर क्या हुआ दीवान जी फिर लंबे हो लिए दोनों कुछ दिनों में कलेक्टर वाले पैसे भी खत्म हो लिए फट भी बिक गई और मजबूरी में यो घटिया नौकरी करनी पड़ी अरे घटिया क्यों कह रहे हो दिवान जी घटिया भैया घटिया इसलिए कह रहा हूं मारा बापू कह था ढंग नौकरी मिली तो ही प्राण आपको नौकरी करवावेंगे नहीं तो पुलिस की नौकरी से तो इसे हल्की हत्ती पकड़ा देंगे कम से कम इंसान तो बना रहेगा क्या क्या न सहे हमने सितम्मा आपकी खातिर ये क्या कह रहे हैं आप दीवान जी ओ भैया ठीक कह रहा हूं और क्या कहूं माँ बाप छिन गए घर छूट गया दादा रूट गया खैर मनोज एक बात बता तू रहने वाला मुजफ्फरनगर का वहाँ सी भी तो चले रेलगाड़िया दिवान जी चलती तो हैं। तो फिर तू यहाँ सी क्यूँ आया मरण जी, जी वास्ते ही अबे तेरी तो क्यों नेताओं की तरह गोल मोल बातें कर रिया तू जाने के कौन है हम हम है पुलिस वाले अपने पे आ जा में तो बाल की खाल भी निकालने बाल की खाल वो बाल की खाल देखी तू ने दीवान जी नहीं अब तो क्या अभी दिखाऊ नहीं तो साफ साफ बात बता क्या है अपनी उसे ढूंढने की खातिर तो ना आया था यहाँ जी जी दीवान जी ला मन ने उसका आता पता बता दे हम करेंगे तेरी मदद, हम देंगे भाई उसे ढूंढ के जी पता तो नहीं है मेरे पास अबे तो फिर क्या सोच के आया था तू कि तू रेल में कटने को जागा और वो फिल्मों की तरह से गाना गाती हुई आगे तुझे बचा लेगी नहीं तो दीवान जी नहीं, नहीं। कुछ तो होगा आता पता ला दिखा तेरी जेब में क्या है ला दिखा दिखा दिखा अच्छा जेब तो, में ये जनानी का फोटो बस बस यही है यही <laughs> अरे इस फोटो को देखकर इतना हंस क्यों रहे के <laughs> रह है क्या तेरी मेहबू ओ तेरे सपनों की रानी जिसकी कातिर तू मर रिया था जी जी जी ये अबे धर तेरे की जिसके ना मिलने की वजह से तू मरे था ना इसी से शादी करके मर मर के जी रहा हूँ मैं ये क्या कह रहे हैं आप दीवान जी अबे ये छप्पन छुरी ही तो मेरी बीवी है मेरी घराली दादा मुझे माफ कर दो गलती की मैंने आकर मैं आपके पैर पढ़ता हूँ छोड़ मनोज अरे अब उठ उठ चुप खड़ा हो जा मेरे घायल परवाने पहले खड़ा तो हो देख भाई मनोज आशा ने कई बार तेरा जिक्रा तो करा था तू मुजफरनगर में टूटी साय के लिए सायरी करता फिर था किसी की उदार फटफट के लिए आता उसी पे बैठ के भाग जाती वेरे साथ कम से कम मेरी जान तो छूट जाती ओ मनोज भाई भाई साहब तुम अपनी प्रेमिका की तलाश में आए थे ना यहाँ हाँ। तो ले जाओ ना अपने साथ उसे अपनी आजाद को ले जाओ जी ये क्या कह रहे हैं आप चिहान जी ठीक ही कह रहा हूं मैं तुम तो अपनी जान देने से बच जाओगे और मुझे मेरा खोया गां मिल जाएगा मेरा घर मेरी माँ मेरा बापू मिल जाएगा मुझे मैं खुद थारे पैर पढ़ता हूँ मनोज बाबू ओ प्यार के फरिश्ते मेरे पर एहसान करके उसे यहाँ से ले जाओ मुझे मेरी धरती मिल जाएगी मेरा दादा मिल जाएगा है, है, अरे छोड़ो दादाजेटे तो नहीं से नहीं तो भाग भाग भागता कहाँ है मनोज वो मनोज कुमार कहा भागता बगैर टिकट भाग गया अगर हाथ से छुटके नहीं भाई बगैर टिकट नहीं आज तो वो आदमी अपना टिकट मेरे पास होकर भाग गया जिसे लेकर जिंदगी पर चक्कर काटता ही फिरूंगा मैं घूमता ही रहूंगा कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर <laughs> ओ जाने वाले हो सके तो लड़के आ जा मेरे सपनों की रानी यहां से नाटिका अभी आप सुन रहे थे लेखक दास वीरेंद्र चैतन्य निर्देशक विनय ध्यानी आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है